शांत शाश्वतम्रमयमनगम निर्माणशाति ब्रह्मा ब्रह शणींद्र स्यमिषं वेदेद्यभु रख्यम जगदीश स्वरगुर मयामुषम हम करुक रघुवर भूपानीचूाणि वरपीड नटवर वपु कर्णयो कर्म ्रतवाश कनक वै जयती चम रेणोरधरसुदया पूरय गोपववृंद वृंदारण्यं प रमण प्रावीत सच्चिदनंद विश्वत्पत्तियादे तवे पत्रय विनाश नमः इं प्रव्रजमुतमेतकृत दैपाए नो विरह का जु तमयतया तरविने तर्वूत हृदय मुनिमश्मी <laughs> जज राधा <laughs> I'm not a man. रंग भोले वृंदावन बिहारी की जय श्री देव सद्गुरुदेव की जय जय जय श्री पूज्य प्रतस्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणार विविंदो में साष्टांग प्रणाम परम श्रद्धे परम पूज्य स्वामी श्री शांतात्मानंद जी महाराज आदरणीय श्री डालमिया जी अशोकपाल जी भाटिया जी गोयल जी समुपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जनों हम सभी लोग पुनः भगवान रास बिहारी की जो दिव्य राश लीला है अत्यंत दिव्य जिसमें भगवान के प्रेम के बिना एक ही उसमें प्रवेश की योग्यता है भगवान का निस्वार्थ प्रेम निष्काम प्रेम वहां अर्थ और अर्थार्थी भक्त का भी प्रवेश नहीं है तो सामान्य व्यक्ति का प्रवेश कैसे संभव होगा केवल प्रेमी भक्त का प्रवेश जो भगवान से नहीं कुछ चाहता भगवान को केवल चाहता है प्रायः सामान्य रूप से व्यक्ति भगवान का भजन करते हैं लेकिन वो भगवान का भजन करते हैं भगवान से कुछ चाहने के लिए ठीक है वो भी खराब नहीं है अर्थ भक्त है अर्थार्थी भक्त है गजेंद्र ने पुकारा अपनी मुक्ति के लिए भगवान आए ध्रुव ने आराधना की अर्थार्थी भक्त के रूप में भगवान आए भगवान उसको खराब नहीं मानते लेकिन गजेंद्र का प्रवेश रासलीला में तो नहीं हुआ द्रोजी का प्रवेश राशलीला में तो नहीं हुआ परीक्षित का प्रवेश रासलीला में तो नहीं हुआ जिस राशलीला की आकांक्षा ब्रह्मा करते हैं उद्धौ करते हैं जिस रास में अनेक जन्म जन्मांतर की साधना के बाद उन ब्रजगोपियों का प्रवेश हुआ है जिनके चरणों की धोली वंदना करके ब्रह्मनिष्ठ सुखदेव जी अपने को धन्य मानते है। ये वो राश लीला है और वो गोपिया है भगवान कृष्ण अंतर्धान हो गए हैं गोपियों के प्रेम वृद्धि के लिए और गोपिया उनको पुकार रही उसी पुकार का नाम है गोपी गीत गोपियों के हृदय से अनेक तरह के भाव निकल रहे हैं जो उनके हृदय में था सहज रूप में जो जितना सहज होगा सरल होगा बच्चा सबको अत्यंत प्रिय क्यों होता जानते हो क्योंकि उसमें बनावट नहीं होती जो सच्चाई है वो बोल देता है जो सच्चाई है वही करता है इसलिए बड़े बड़े अवधूत महात्माओं को भी बालवत कहा गया आ? बच्चों के जैसे जैसे बच्चे में बनावट नहीं होती ऐसे एक संत में बनावट नहीं होती ऐसे भगवान के प्रेमी भक्त में भी बनावट नहीं होती भगवान वहाँ प्राप्त होते जहाँ सरलता है सहजता है जहाँ कोई छिपाव नहीं <clears throat> और गोपिया अपने हृदय के जो भाव है आ? वो सहज रूप में प्रकट करती हैं और हजारों की संख्या में गोपियाँ हैं साथ में किशोरी जी हैं किशोरी जी के माध्यम से ही उनको श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है गोपियाँ कह रही थी श्याम सुंदर तुम्हारे इस अंतर्धन की अवस्था को देख करके हमको लगता है कि आप यशोदा जी के पुत्र हैं या नहीं है क्योंकि यशोदा जी इतनी करुणामयी है तो आप इतने कठोर कैसे हो सकते होपियाँ अपने मन में जो भाव आता बोलती है और जो ब्रज के लोग हैं श्री कृष्ण को जब चढ़ाते थे दाऊ स्वयं चढ़ाते थे बलराम जी बाल लीला में सूर्यदास जी ने लिखा है वो पद मैया मोह दाऊ बहुत खिजायो श्री कृष्ण शिकायत करते हैं जशोदा मैया से मैया मेरे को दाऊ बहुत परेशान करते चिढ़ाते तंग करते क्या तंग करते हैं मोसो काहत मोल को लीन हो तु तो जसमती कब जायो मेरे से कहते हैं दाऊ कि तेरे को हम लोग खरीद के लाए तेरे को जशोदा जी ने जन्म नहीं दिया मैं कहता हूँ नहीं नहीं मेरी मैया जशोदा है बाबा नंद जी हैं तो वो लॉजिक देते हैं बलराम जी भी यही लॉजिक देते थे बलराम जी क्या कहते हैं गोरे नंद जशोदा गोरी तू कत श्यामल गाथ नंद बाबा गोरे हैं यशोदा मैया गोरी है अगर तू उनका पुत्र होता तो तू भी गोरा होता ना तो सांवरा कैसे यही प्रमाण है कि तू यशोदा मैया का पुत्र नहीं है तेरे को खरीद के लाए हा? कृष्ण भगवान रोते रोते भग आ जाते थे मैया के पास दाऊ ऐसा बोलते जसोदा कहते थे नहीं मैं ही तेरी माँ हूं तू मेरा पुत्र है। बोले, नहीं मैं ऐसे नहीं मानूंगा कैसे मानेगा बोलो गायों की सौगंध खाओ तब मैं हाँ। सूरदास मोहि गोधन की सो जसोदा जी को सौगंध खानी पड़ी ये बाल लीला भगवान की हाँ। सूरदास मोहि गोधन की सो हो हाँ, माता तू पुत हाँ। अंतिम पंक्ति उस पद की यही है सूर्दास जी कहते हैं जशोदा जी कहती लाला गायों की सौगंध है मैं तेरी माँ हूं और तेरे मूरा पुत्र ये दाऊ को चिढ़ाने दे तो कितनी सरलता ये रस जहां सरलता होती है वहां रस होता है गोपिया कहती हैं जशोदा जी इतनी करुणामयी और आप इतने कठोर हमको लगता है आप जशोदा जी के पुत्र हैं भी कि नहीं है ठीक है आप उनके पुत्र है हम मान लेती है लेकिन हमारी प्रार्थना है। आगे जो गोपियां प्रार्थना करती हैं पहले गोपी गीत के चार पांच छंदों का पाठ करेंगे जो जिस रीति से गोपियाँ पाठ करती हैं और फिर उनकी व्याख्या करेंगे वीर चिता भय I'm not the one you're holding on to. I'm a no. Kal <laughs> mashaa. कहते हैं श्याम सुंदर हमारे सिर पर अपना वो हस्त कमल एक बार फिर रख दीजिए कैसा है आपका हस्त कमल विरचिता भयम जिसके सिर पर एक बार आपका वो हस्त कमल आ जाता है वो संसार में अभय हो जाता है यही उसका प्रभाव है भगवान की अनुभूति हुई कि नहीं हुई भगवान की शरणागति प्राप्त हुई कि नहीं हुई इसकी पहचान क्या है पूज राम सुखदास जी महाराज से एक बार मैंने पूछा था वृंदावन में उन्होंने यही बात कही बोले भगवान की शरणागति अगर हो गई है तो उसकी तीन पहचान है। भूत का शोक वर्तमान का मोह और भविष्य का भय तीनों समाप्त हो जाए जीवन से तो सोच लेना भगवान की अनुभूति हो गई भगवान की प्राप्ति हो गई यह यही कह रही आपका चरण हस्त कमल कैसा है प्रभु एक बार जिसको प्राप्त हो जाता है जिसके सिर पर एक बार आप अपना हस्त कमल रख देते हैं वो जीवन में अभय हो जाता है भूत में जो हुआ हरीक्षा वर्तमान में जो हो रहा है हरीक्षा आगे जो होगा हर इच्छा हाँ। भक्त इसी में तो खुश रहता है भक्त का आनंद ही यही होता है नरसी मेहता के जब महाराज पुत्र का शरीर गया हाँ। पत्नी तो गई ही, पुत्र भी उनके सामने ही चला गया जानते हो क्या उनके मुख से निकला था भलो भयो छूटो संसार सुख सो भजियो श्री गोपाल हाँ। क्या जीवन नरसिं मेहता तो अभी थे चार सौ वर्ष पहले बोले कृष्ण ने दिया था और कृष्ण ने ले लिया क्यों ले लिया बोले उनका भजन में और अच्छे से कर इसलिए है ये है भक्त का जीवन गोपिया कहती हैं हमारे मस्तक पर एक बार अपना कमल रख दे कौन सा जिससे अभय दान प्राप्त होता है कहां से संस भयात ये जो संस संसार है इसके भय से व्यक्ति अभय हो जाता है और अगर वो कहीं सांसारिक व्यक्ति है सकाम भक्त है तो बोले कामदम अगर संसारी भक्त है तो कामनाओं की पूर्ति भी हो जाती है क्या ध्रुवजी की कामना पूर्ति नहीं हुई हुई क्या ग्रह की कामना पूर्ति नहीं हुई हुई अरे इतना ही नहीं छोड़ो ध्रुव जी को ग्रव को तो भक्त थे भागवत में ही प्रमाण है क्या कुबजा की कामना पूर्ति नहीं हुई भागवत में दोनों पक्ष है एक तरफ गोपियां हैं, एक तरफ कुब्जा है जो सुखदेव जी गोपियों के चरणों की धूली की रच की वंदना करते हैं वही सुखदेव जी भागवत में कुबजा के लिए कुमनीषी और दुर्भगा ये दो शब्दों का प्रयोग किया कुमनिषि का अर्थ होता है दुर्बुद्धि वही सुखदेव जी क्यों ने भगवान से प्रेम तो किया लेकिन अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए सुखदेव जी की दृष्टि से सुखदेव जी को क्यों थोड़ा ऐसा रोष आया कि उन्होंने दुर्भाग्य कह दिया कुमी कह दिया सुखदेव जी को लगता है श्री कृष्ण जिसके घर आए कुबजा के घर गए थे श्री कृष्ण भागवत में कथा है आप सब पढ़ते श्री कृष्ण चल करके जिसके घर आए वो श्री कृष्ण से श्री कृष्ण को नहीं मांगा अपनी इच्छाओं की पूर्ति की तो दुर्बुद्धि ही तो है ना तो जो सुखदेव जी दुर्बुद्धि कह सकते हैं अगर गोपियों के जीवन में कहीं कामना का लेष होता तो सुखदेव जी उनके चरणों की धूलि की वंदना नहीं करती नहीं करती कितने प्रमाण है भागवत में कितने प्रमाण हजारों प्रमाण इसी महाराज के अंदर कोई बाहर के ग्रंथों के प्रमाण नहीं आ, महाराज के अंदर के प्रमाण तो महाराज गोपियों के लिए कहते गोपियां कहते हैं काम दम, आपका जो हस्त कमल है भक्त चाहे तो उसकी कामना की पूर्ति करता है और भक्त अगर कोई कामना नहीं रखता तो आपका हस्तकमल अभ्य दान देता है और आप हमेशा हमेशा के उसके हो जाते हो वो हस्तकमल हमको चाहिए हमको कामना ही नहीं चाहिए आप वो हस्तकमल हमारे सिर पे रख दीजिए जिससे आप हमेशा हमेशा के भक्त के हो जाते हो हम भक्तन के भगत हमारे ये जो भगवान का व्रत है भक्तों के पराधीन रहने का जो स्वभाव है वो कौन से भक्त भक्त तो हम और आप भी मंदिर में जाते हैं बाकी बिहारी का दर्शन करते हैं लेकिन हमारे पराधीन भगवान तो नहीं है वो तो कौन से भक्तों के पराधीन होते जो केवल भगवान को चाहते हैं जीवन जिन्होंने भगवान के लिए लगा दिया और केवल ठाकुर को चाहते हैं, तो भगवान उनके पराधीन क्यों हो जाते भगवान कहते हैं मैं उनका ऋणी हो जाता हूं क्यों वो तो सबको छोड़ के मेरे लिए जीवन लगा दिया लेकिन मैं सारे संसार को छोड़ करके एक भक्त के लिए अपना जीवन चाहे के भी नहीं लगा सकता इसलिए मैं ऋणी हो जाता हूं सुंदर लॉजिक दिया भगवान ने भगवान ने गोपियों का ऋणी तो स्वीकार किया हम आपके ऋणी है क्यों क्योंकि तो प्रत्येक गोपी सब कुछ छोड़ करके कृष्ण की हो गई लेकिन श्री कृष्ण के लिए गोपी एक नहीं है हजारों श्री कृष्ण एक रूप में सबके नहीं हो सकते उनके लिए सब भक्तों का ध्यान रखना है तो ऋणी हो जाते तो फिर क्या ऋणी रहेंगे नहीं एक संत बड़ी अच्छी बात कहते थे बोले उद्धव जी को जब श्री कृष्ण ने भेजा ना वृंदावन तो कहा कि जब यशोदा जी पूछें कि श्री कृष्ण हमको छोड़ क्यों चले गए और क्यों नहीं आए तो एक बात बता देना बोले क्या बोले कि जब कोई कर्जा किसी से लेता है कर्जा कर्जा जानते हो ऋण हाँ ले लेता है लोन ले लेता है और जब वो चुकाने की स्थिति में नहीं होता है तो वो गांव नगर छोड़ के धीरे से भाग जाता है हमारे पुनीत जी बताते हैं, दुबई से कई लोग भाग गए पैसा लेके चुकाने की स्थिति में नहीं थे भाग जाता है तो उद्धव जी ने कहा महाराज आपने कौन सा लोन लिया आप क्यों भागे भगवान कृष्ण का जो जवाब था बड़ा भावपूर्ण भगवान कृष्ण कहते हैं मैंने माता की गति तो पूतना को दे पूरा विष पिलाने आई थी और जब जब उसका किया तो तो में मैंने मैंने भेजा तो माता की गति जब मैंने पूतना को दे दी तो जशोदा को क्या दूंगा अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तविक माँ तो जशोदा है पूतना तो विष पिलाने माता का वेश बनाया था कपट से माता की गति जब पूतना दय चुको माता की गति पोतना को दशोदा को कहा याते समझाए जापे सो विदेश जा जाते भाषोदा जा का ऋण मेरे ऊपर इतना हो गया कि मैं उसके सामने रहने लायक नहीं रहा इसलिए छिप के भाग गया क्या भाव था महाराज जापे ऋण बाढ़े सो विदेश भज जाते इसलिए मैं भाग गया भले उनका एक भाव था ऋण तो स्वीकार किया है <coughs> तो गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर हमको वो हस्त कमल चाहिए जिससे आप हमेशा भक्त के हो जाते हैं हाँ। तो आप कल्पना करो भगवान जिसके हो जाए ये हमारी दुर्बुद्धि है कि हम भगवान से कुछ मांगते हैं भगवान से भगवान को मांग ले तो भगवान जब आ जाएंगे तो कुछ पाना भी शेष रहेगा क्या हाँ, कुछ पाना शेष नहीं रहेगा लेकिन हमारी बुद्धि हमारी दुर्बुद्धि और गोपियाँ कहती हैं वो हस्तकमल हमारे सिर पर रख दीजिए जिससे आप अभय दान देते हैं और आप भक्त के हो जाते हैं। भक्त के बंधन में आ जाते हैं और बोले एक एक अंग का ध्यान यह प्रेम अभी हाथ का वर्णन किया अब गोपिया श्री कृष्ण के श्रीमुख का वर्णन करती है हाँ आपका श्रीमुख कैसा है ब्रज जनार्तिहन वीरामुखना ब्रज ब्रज जनाम आर्तिम हंति इति ब्रज जनार्तिहन जो ब्रज जनों की आरती माने दुख माने वियोग व्यथा को दूर कर देता है ऐसा आपका श्रीमुख है कब दूर करता है जब गोचारण के लिए भगवान जाते थे तो दिन भर वियोग की व्यथा होती थी ब्रजवासियों को भगवान प्रातः काल तो मिलते थे दर्शन देते थे फिर गैया चराने चले जाते थे और दिन भर वियोग की व्यथा से व्यथित होते थे ब्रजवासी अब ब्रजवासियों की मर्यादा और प्रेम दोनों का समन्वय देखेंगे अगर इतने व्यथित होते थे तो साथ भी जा सकते थे ठाकुर जी अभी वृंदावन में ही थे मथुरा नहीं गए थे गाय चराने जाते थे अगर इतने व्यथित थे तो गोचारण के साथ ही चले जाते इतने अगर कष्ट होता था लेकिन नहीं प्रेम वही है जो अपने प्रियतम की सुविधा का ध्यान रखे हा? अपने सुख का जो ध्यान रखे वो प्रेम नहीं है ध्यान रखना वो स्वार्थ है वो कामना है जो प्रियतम के सुख का ध्यान रखे वो प्रेम है हमारे ठाकुर जी वहां ग्वाल बालों के साथ लीला करते हम जाएंगे तो रस भंग होगा रसाभास होगा ग्वाल बालों के साथ सख्य रस की लीला होती है और गोपियों के साथ मधुर रस की लीला होती है दोनों लीलाएं एक साथ नहीं हो सकती ये गोपियाँ जानती नहीं जाती वियोग व्यथा सहती हैं। ये वो गोपियाँ हैं जिनको प्रातः काल दर्शन होता और दिन व्यतीत करना मुश्किल होता है और आज का बुद्धिजीवी उन पर विचार करता है जो जन्म जन्मांतर तक कृष्ण की जिनको याद भी नहीं आती वर्ष के वर्ष बीत जाते हैं क्या कभी मन में वो तड़प होती है इतने साल बीत गए इतने दिन बीत गए श्री कृष्ण का स्वप्न भी नहीं आया श्री कृष्ण की अनुभूति नहीं हुई भाव नहीं आया एक बार भी क्या तड़प होती है और गोपियों को प्रतिदिन वो तड़प होती थी वो गोपियों का अनुभव था इसलिए कहते हैं ब्रज जनार्थिहन ब्रजवासियों के आरती आरती माने दुख व्यथा कौन सी व्यथा थी बोले कृष्ण वियोग की ही व्यथा थी और कोई व्यथा नहीं थी और जब दिन में चले जाते थे तो व्यथित हो जाती थी और जब शाम को गायों के साथ आते थे तो उनको श्रीमुख के दर्शन से ही वो व्यथा दूर हो जाती थी ऐसा आपका श्रीमुख है बिना कुछ किए बिना उपदेश किए आपके श्रीमुख के दर्शन से व्यथा दूर हो जाती हमारे गुरुजी पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज बंबई में काफी समय दिया उन्होंने प्रातः काल वेदांत का प्रवचन और सायंकाल भक्ति का प्रवचन एक एक घंटा प्रेमपुरी आश्रम में तो एक माताजी बड़ी प्रेमी गुरुजी की और दोनों समय आती थी लेकिन वो कहती थी महाराज हमको प्रातः का प्रवचन समझ में नहीं आता वेदांत पे होता था सायं का प्रवचन अच्छा लगता है तो गुरुजी बोले फिर आप शाम को ही आया करो आप आते क्यों हो सुबह बोले महाराज आपके प्रवचन भले समझ में नहीं आता लेकिन आपकी मस्ती देख के हमको मस्ती आती हाँ, आप देखो एक महापुरुष के जो वाइब्रेशन निकलते हाँ, महापुरुष की चाल देख के महापुरुष की वाणी देख के महापुरुष का मुख देख के तभी लिखा है हमारी श्रुतियों ने गुरोस्तु मौन व्याख्यानम से शाह संसया ये क्या है? ये महापुरुष के परमाणु है ऐसे ऐसे महापुरुषों आप उनके सन्ध में बैठ जाओ आपके प्रश्न अपने आप आ, उनका उत्तर मिलना प्रारंभ हो जाएगा वो श्री कृष्ण का श्री मुख है गोपियां कहती हैं ऐसा आपका श्री मुख है जो सारी व्यथा को दर्शन मात्र से दूर कर देता है और इतना ही नहीं अगर किसी भक्त को गर्व हो गया अपने सौभाग्य का सौंदर्य का तो आपकी मुख की जो थोड़ी मुस्कान है ना वो गर्व को दूर करने में पर्याप्त है एक बार मुस्करा के देखे और गायब हो गए बस कुछ न डांटने की ज़रूरत है न कुछ कहने की ज़रूरत है थोड़ा भी गर्व हुआ किसी बात का क्योंकि भगवान अपने भक्त का गर्व तो रहने ही नहीं देते दुष्ट का तो थोड़ा थोड़े दिन चल भी जाता है भक्त का बिल्कुल नहीं रहने देते क्यों गर्व आ जाएगा तो भजन का रस गायब हो जाएगा एक शांति गायब हो जाएगी एक निर्भीकता एक निर्भरता हा? जब तक ये अनुभव रहेगा मेरा ठाकुर सब जगह है और ठाकुर सब कुछ करवा रहा है उसके एक विलक्षण शांति विलक्षण निर्भीकता विलक्षण निर्भरता महाराज तो कहते मेरा सुमिरन हरि करें मैं पावा कबीरदास जी कहते हैं ना यह निर्भीकता मेरा सुमिरन हरि पावा विश्राम बोले पहले मैं उनका भजन करता था अब वो मेरा भजन करते मैं तो आराम करता हूं एक किशोरी जी के भक्त श्री राधा रानी के भक्त ने भी लिखा है ब्यास दास एक कवि हुए मनोज जी ने पढ़ा होगा व्यास भरोसे कु के सोवत पाव पसार कुंवरी माने श्री राधा रानी किशोरी जी का ऐसा आश्रय प्राप्त हो गया है कि मैं तो पैर फैला के सोता हूं क्या हुआ इसकी चिंता नहीं आगे क्या होगा इसकी चिंता नहीं हा? तो ये जो उनका जीवन है ये जो उनका स्वभाव है तो इसलिए भक्त की जब अभिमान आएगा गर्व आएगा तो उसकी इस शांति में इस रस में बाधा पड़ेगी इसलिए ठाकुर जी अपने भक्त के गर्व को रहने ही नहीं देते तो हमारे गुरु जी कथा सुनाते थे महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन को एक बार थोड़ा सा लगा मैंने इतना बड़ा युद्ध जीता ये अंतःकरण जब तक है हमारे गुरु जी कहते थे कि दोष आना कोई आश्चर्य नहीं क्यों ये प्रकृति का बना हुआ शरीर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर ये दोनों प्रकृति के परिणाम और प्रकृति में तीन गुण है सत्व रजतम और तीनों गुणों के परिणाम से दोष बने तो जो मेटीरियल है उसका जो कार्य है उसमें आना कोई अस्वाभाविक नहीं आ सकता है जो संसारी व्यक्ति है उसको क्रियान्वित करता है साधक है उसको हटाता है सिद्ध उसको दृष्टा बन के देखता है आता है चला जाता है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है बहुत आगे की अवस्था होती है जब मन लीन होने लग जाता है तब दोषों का आना बंद हो जाता है एकत्र की अनुभूति में तो अर्जुन के जीवन में एक बार थोड़ा सा गर्व आया मैं तो भगवान का बड़ा प्रेमी क्यों इतना बड़ा युद्ध जीता और भगवान मेरे सारथी बने और भगवत में लिखा है केवल सारथी नहीं थे अगर आप भगवत ध्यान से पढ़े हो अर्जुन के घोड़े जब थक जाते थे युद्ध में तो श्री कृष्ण अर्जुन के घोड़ों की मालिश करते थे आप कल्पना कर सकते हैं उस ठाकुर ऐसा भगवान क्या किसी धर्म का हो सकता है सनातन धर्म को छोड़कर के अर्जुन की सेवा करें तो करें अर्जुन के प्रेम के कारण अर्जुन के रथ के घोड़ों की सेवा करते वो श्री कृष्ण भागवत में लिखा स्वाभाविक है अर्जुन को लगा मैं इतना सौभाग्य सौभाग्यशाली भगवान को लगा थोड़ा गर्व आ गया इसको तो दूर करना पड़ेगा अर्जुन को बोले चलो आज थोड़ा जंगल में घूम के आते सारथी तो श्री कृष्ण ही थे ले गए ले गए तो अर्जुन को प्यास लगी महाराज प्यास लगी है एक झोपड़ी थी कुटिया झोपड़ी एक तपस्विनी माँ वहां बैठी हुई थी भगवान ने कहा मैं ही बैठा हूँ जाओ वहाँ जल भी के आ जाओ अर्जुन गए वहाँ देखा तो एक 80 वर्ष की बूढ़ी माँ जप कर रही है भगवान कृष्ण नाम का बड़ा तेज है चेहरे पर अवस्था ज्यादा है लेकिन चेहरे पर बड़ा तेज कृष्ण प्रेम झलक रहा है लेकिन उसकी झोपड़ी में तीन तलवार टंगी हुई है अब इसकी कोई संगति नहीं लग रही हाथ में माला और झोपड़ी में तलवार इसकी संगति क्या है अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ प्रणाम किया माँ एक जिज्ञासा है अनुमति हो तो पूछू पूछो आप इस जंगल में रहती हैं एकांत में रहते हैं भगवान का भजन करती हैं फिर तीन तीन तलवार क्यों रखे उन्होंने माला रख दिया बोले तीन व्यक्तियों को मारना है मेरे को अर्जुन और चौका 80 साल की बूढ़ी और इतना आक्रोश किसके प्रति है? तीन व्यक्तियों को मारना है माँ कौन है वो तीन व्यक्ति बोले एक तो द्रौपदी है अरे उसका वस्त्र हरण हो जाता तो हो जाता मेरे ठाकुर को भोजन छोड़ के दौड़ना पड़ा और अशुद्धि की अवस्था में वस्त्र बनकर के श्री कृष्ण को द्रौपदी के शरीर में लिपटना पड़ा हाँ। उसको अगर मिल जाए द्रौपदी तो तलवार से मार दूंगी मेरे ठाकुर को इतना तंग किया उसने अर्जुन घबराया ये तो विलक्षण भक्ति है बोले माँ दूसरी तलवार बोले जशोदा के लिए जशोदा ने क्या अपराध किया अरे मिट्टी की मटकी तोड़ दिया कन्हैया ने तो छड़ी लेके धमकाया रस्सी से बांध दिया मैं दस मटकी उसको दे दूंगी जाके लेकिन मिलेगी तो तलवार मारूंगी उसको एक मिट्टी की मटकी के लिए मेरे कन्हैया को इतने अडंड दिया रुला दिया मेरे कन्हैया को अर्जुन का घबराया प्यास व्यास तो उसको ही भूल गई अर्जुन बोलता तीसरी तलवार बोले अर्जुन के लिए अब तो भागा पीछे हो हाँ। पीछे हटा पीछे हट के बोला अर्जुन ने क्या अपराध किया नाम नहीं बताया अच्छा किया कि नाम नहीं बताया था हाँ। बोले अर्जुन क्या अपराध किया है अरे महाभारत का युद्ध हार जाता तो हार जाता मेरे ठाकुर से रथ चलवाया मेरे ठाकुर से घोड़ों की सेवा करवाई अर्जुन मिल जाए तो मारूंगी उसके गले में अर्जुन भाग क्या भागा वहां से श्री कृष्ण के पास आए बोले जल पिए बोले जल के प्यासी खत्म हो गई क्या हुआ अरे बोले आपके विलक्षण भक्त थे वो तीन लोगों को मारने के लिए तलवार रखे भगवान हंसने लगे बोले वो कोई बूढ़ी मां नहीं थी मेरी लीला शक्ति थी वहां कोई बूढ़ी मां नहीं बाद में देखा वहां कुटिया थी नहीं अर्जुन ने कहा प्रभु आपने ऐसा क्यों किया बोले तुमको लग रहा था ना कि तुमसे तुम ही सबसे बड़े प्रेमी हो तुमसे भी बड़े बड़े प्रेमी हैं अपना जीवन दे सकते हैं लेकिन मेरे को कष्ट में डालना उनको पसंद नहीं है ये उनका प्रेम था हा? तुम अपने को सबसे बड़ा प्रेमी मानते हो ना ये गर्व तो यहां पर गोपिया कहती है आप कुछ करते ही नहीं थोड़ा मुस्कुरा देंगे या थोड़ी लीला कर देंगे और तुम्हारे भक्तों का गर्व खत्म कर देते निज जनसमय ध्वंसन स्मित स्मित माने मुस्कराना और यहां भी जो गायब हुए थे मुस्करा के ही तो गायब हुए थे महाराष्ट्र में जब गायब हुए गोपियों को गर्व हुआ मुस्कराए और गायब हो गए सारा अभिमान चूर कर दिया गोपिया कहती है आपके श्री मुख में ऐसा चमत्कार है उस श्रीमुख का दर्शन एक बार और करातीजे हे ठाकुर अब आगे से हमको लगता है अब कभी गर्व नहीं होगा अभिमान नहीं होगा आपके पास ऐसी ऐसी दवा महाराज और मुख का वर्णन किया हाथ का वर्णन किया गोपियां कहती हैं श्री कृष्ण हम क्या करें हम तुमको कष्ट नहीं देना चाहते अपने अनुसार तुमको नहीं चलाना चाहते पहले हम थोड़ा उपाय कर लेती थी क्या जब आप चले जाते थे गोचारण के लिए तो हमको दिन व्यतीत करना कठिन होता था आप कल्पना कर सकते हैं प्रातः प्रातःकाल को भगवान मिले हैं उनको सायंकाल तक दिन व्यतीत करना कठिन हो जाता था श्री कृष्ण के बिना वो गोपिया थी हाँ। कैसे दिन व्यतीत करती थी बोले तुम्हारी पीछे की की हुई लीलाओं को कभी गाती थी कभी सुनाती थी कभी अनुकरण करती थी किसी तरह भाव में तुम्हारे संयोग की अनुभूति के माध्यम से दिन को व्यतीत करती थी ये हमारा उपाय था अब कल्पना कर सकते उन ब्रजवासियों को जिनको एक क्षण कृष्ण के बिना व्यतीत करना कठिन था ये वो गोपिया लेकिन फिर भी मर्यादा की पराकाष्ठा इतनी व्याकुलता होने के बाद भी उनको पता था कि श्री कृष्ण जमुना किनारे गाय चराने गए हैं इतनी व्याकुलता के बाद भी वो जाती नहीं थी कितनी धर्म की पराकाष्ठा और कितने प्रेम की पराकाष्ठा दोनों का विलक्षण समन्वय तो गोपियाँ कहते हैं लेकिन श्याम सुंदर आज बड़ी समस्या है एक समय ऐसा था जब तुम चले जाते थे तो तुम्हारी कथा के सहारे जैसे आज भगवान का अयोग आपको पहले भी बताया होगा अयोग संयोग और वियोग तीन अवस्थाएं होती जिनको भगवान के दर्शन नहीं हुए अनुभूति नहीं हुई और भगवान के प्रति लालसा है मिलने की उनको देखने की उनके पास रहने की इस अवस्था को आयोग बोलते आयोग। माने योग अभी हुआ नहीं इसको नहीं बोलते भगवान का जब दर्शन हो जाता है मिलन हो जाता है एक बार भी हो जाए ना उसकी स्मृति आते ही शरीर रोमांचित हो जाता है एक बार अगर हो जाए और फिर होता रहता है एक बार हो जाए फिर होता रहता है उसको संयोग बोलते और संयोग के बाद जो छटपटाहट होती है वियोग की उसका नाम वियोग है तो गोपियाँ कहती हैं उस समय हम तो तुम्हारी कथा कह के दिन को व्यतीत कर लेती थी मन को शांति मिल जाती थी तव कथा मृतम आपकी कथा अमृत स्वरूप होती थी यही तो कथा है हा? यही कथा है भगवान की और कोई प्रेमी कहे तो वास्तव में वो कथा होती है रामकिंकर जी महाराज कहते थे कथा कहाँ से निकल रही है बुद्धि से या हृदय से बस यही फर्क पड़ता है बुद्धि से जो कथा निकलती है वो प्रोफेसर होता है वो फिलासफर होता है वो ग्रंथ पढ़ के आता है और आपको सुना देता है वो बौद्धिक कथा है लेकिन जिसके हृदय में ठाकुर निवास करते हैं जिसके हृदय में किशोरी जी दर्शन देती है वहां से जो कथा निकलती है वो कथा जीवन की व्यथा को समाप्त कर देती है वो कथा होती है हा? कथा शब्द का अर्थ होता है कम सुखम इति कथा जीवन में जो एक विलक्षण आनंद को प्रकट कर दे उसका नाम कथा है तो गोपिया कहती हैं, आपकी जो कथा है वो अमृत के जैसे लगती थी आपके वियोग में तो बोले अब क्या हुआ बोले आज आपकी कथा मौत की तरह लगती है क्यों ये क्या हुआ बोलो उस समय कथा करते थे तो पिछले लीलाओं को याद करके रस आता था क्योंकि उस समय तक महारास नहीं हुआ था मिलन नहीं हुआ था हा? माखन चोरी हुई थी चेरण हुआ था मिल्ला जुलना होता था लेकिन महारास नहीं हुआ यहाँ लघु रास के बाद छिपे छोटा सा रस करने के बाद छिप गए ये वियोग है बोले अब आपकी कथा स्मरण आते ही आपसे मिलने के छटपटाहट होने लगती है शरीर टूटने लगता है, तो तो है। जब प्रेम में पागल होता है व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु जी की आप गंभीरा लीला देखे उनके जो अंत के जीवन की लीला थी समुद्र में कूद गए क्यों समुद्र नील वर्ण का जहा गहरा पानी होता है वह नील वर्ण दिखाई देता है चेतन महाप्रभु को लगा मेरे श्याम सुंदर यही है समुद्र में कूद के श्याम सुंदर के ये पागलपन तो ये जब अवस्था आती है तो तब कथा मृतम बोले आपकी जब कोई चर्चा करता है तो हमको मौत के जैसे लगती इतनी वेदना होती आपसे मिलने की आपको देखने की छटपटाहट होती हहा भौरे को लेकर के श्री कृष्ण की स्मृति आ जाती है किसी काली वस्तु को देख के श्री कृष्ण की स्मृति आ जाती है तो तव कथा मृत तप्त जीवनम बोले प्रारंभ में क्या था तप्ता नाम जीवनम संसार के ताप से जो तपे हुए लोग हैं उनके लिए भगवान की कथा जीवनदायिनी सामान्य व्यक्ति जो है ना संसार के कष्ट से जो दुखी रहते हैं भगवान की कथा में आ जाएं कीर्तन में आ जाएं उनको एक जीवन दान मिलता है कितने लोगों को मैं जानता हूं जिनको कथा सुन करके जीवन का तनाव केवल टेंशन नहीं डिप्रेशन दूर हो गया बिना दवा के कई लोगों को मैं जानता हूं तब तो जीवनम तप्ता नाम जीवनम जो संसार के ताप से तपे हुए और संसार में ताप ज्यादा है आ, सुख का आभास है सुख बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं है आभास है आभास इसलिए व्यक्ति लगा रहता है आभास माने <प्रिक> जैसे मरुस्थल की बालू में पानी का आभास होता है पानी दिखाई देता है मृग दौड़ता रहता है दौड़ते दौड़ते मर जाता है लेकिन पानी कभी मिलता नहीं यही संसार के सुख का रूप है कभी पैसे में दिखा कभी पद में दिखा कभी परिवार में दिखा कभी पुत्र में दिखा कभी पत्नी में दिखा कभी प्रतिष्ठा में दिखा ये मृग मरीचिका का सुख है दौड़ते दौड़ते व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं होती दौड़ने से परिश्रम और बढ़ जाता है जैसे उस मृग के प्यास और बढ़ जाती है दौड़ने के कारण तो बोले तप्ता नाम उन सप्तम संतप्त लोगों के लिए जीवन दान कौन देती है बोले आपकी कथा गोपिया कहती है बोले संसार से संतप्त लोगों के लिए तो जीवन दान देती और हमारे लिए तप्तम जीवनम यशमात हमारा जीवन तो आपकी कथा से ही संतप्त हो रहा है तब तो हमको जीवन दान कौन देगा आपके अलावा संसार से संतप्त व्यक्तियों को जीवन दान तो आपकी कथा देगी लेकिन आपकी कथा से ही जीवन संतप्त होने लग जाए भारत गदाधर भट्ट हुए गौड़ी संप्रदाय के बड़े अच्छे महापुरुष जीव गोस्वामी जी की परंपरा में उनकी जीवनी में पढ़ रहा था एक बार वर्णन मिलता है जब वो कथा कहते थे वृक्ष के नीचे बैठ के हृदय में ठाकुर का स्मरण अनुभूति और ऐसे वियोग क्योंकि गौड़ी संप्रदाय वियोग प्रधान साधना है बल्लभ संप्रदाय प्रेम प्रधान कृपा प्रधान साधना है तो गौड़ी संप्रदाय में भगवान के वियोग की ही कथा ज्यादा है चेतन महाप्रभु के संप्रदाय शरीर इतना वियोग से व्यथित होता था उनके जीवनी में लिखा है कि जिस पेड़ के नीचे बैठते थे उस पेड़ का पत्ता अगर एक दिन गिर गया उनके शरीर से टच हो गया तो पत्ते में आग लग गई एक कल्पना नहीं है ये सच घटना है अब ये मेडिकल साइंस इस चीज को नहीं समझ सकता जैसे मैंने एक दिन सुनाया था कोकिल साई की घटना पत्थर पे खड़े थे पत्थर पिघल गया उनके चरण बन गए वो पत्थर आज भी रखा है वृंदावन में कितना टेम्परेचर होगा उनके शरीर में फिर उनके शरीर को कौन रखा कौन संभाला हाँ। बाहर से वियोग की लीला देते हैं, और जब शरीर अत्यंत संतप्त हो जाता है व्यक्ति बेहोशी की अवस्था में चला जाता है तो संयोग भाव में संयोग की लीला देते हैं जिससे उसकी दवा होती औषधि होती तो गोपियां कहती तप्तम जीवनम यशमा तुम्हारी कथा अब हमको संताप देती है, अब शांति नहीं देती मानो किसी ने कहा कवि भी रीढित ये बड़े बड़े संत लोग कथा ही तो कहते हैं अगर संताप देती तो क्यों कहते गोपियां की बड़ी विलक्षण व्याख्या कहती है बोले जो बड़े बड़े संत महात्मा वक्ता है ना ये आपकी कथा क्यों कहते बोले आपने इनको प्रोत्साहन दे रखा है अपनी कथा के प्रचार का क्या प्रोत्साहन दे रखा है बोले जैसे किसी बड़ी कंपनी के एजेंट होते हैं ना उनको बहुत पैसा दिया जाता है तुम प्रचार करो हमारा तुमको इतना पैसा देंगे बोले आप इन संत महात्माओं को बहुत कुछ देते हैं अपने प्रचार के लिए और सही में देते हाँ हम लोग क्या करते देखो दिन में आराम से रहते हा? जिनके यहाँ रहते हैं वो तो दिन में ऑफिस जाते हैं फैक्ट्री जाते हैं भोजन करते सोते हा? शाम को स्वयं गाड़ी में लेके आते एक घंटा यहाँ बोलते फिर स्वामी जी हमको सूप पिलाते हैं, <laughs> फिर आराम से जाते फिर भोजन करते फिर आराम से सो जाते तो ये कौन दे रहा है ये हमारा ठाकुर दे रहा है जो उनका हो जाएगा वो बहुत कम काम लेते हैं और बहुत ज्यादा देते हैं क्यों जिससे ये हमारे सरकारी वकील बन जाए <laughs> पूजा राम कि महाराज कहते थे बोले भक्त माने सरकारी वकील वो उनके खिलाफ बोल नहीं सकता वो कुल मिलाकर के बुद्धि लगा के उनका प्रचार करेगा क्यों बोले वो इतना देते हैं इतना देते हैं कि उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत ही नहीं होती हाँ और सही बात है विनोद की भी बात है और सही बात है एक बार हमारे गुरुजी जी बम्बई से वृंदावन आ रहे थे ट्रेन में उस समय फर्स्ट क्लास होता था फर्स्ट ए नहीं होता था सामने के दो सीट में दो कॉलेज के स्टूडेंट थे इधर गुरु और एक सेवक से स्वामी प्रबुद्धानंद जी अब महाराज बॉम्बे से ट्रेन चली तो नौसारी, सूरत बड़ौदा रतलाम जहाँ जहाँ ट्रेन रुके सौ पचास भक्त माला लेके आवें फूल लेके आवें फल लेके आवें दक्षिणा लेके कर आवें जय जयकार करें दोनों स्टूडेंट बोलते हैं बाबा जी बनने में तो बड़ी मौज है कुछ करना नहीं धरना नहीं माला भी मिल रहा है फल भी मिल रहा है माल भी मिल रहा है जय जयकार भी हो रही तो गुरु जी मुस्कराये नाराज नहीं हुए कालेज के लड़के थे गुरु जी बोले इतना आनंद है तो देरी क्यों कर रहे हो आ जाओ इधर हाँ क्यों विलम्ब कर रहे हो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है हाँ बाबा जियों का जो भगवान की कथा से जुड़ गया भगवान से जुड़ गया भगवान उससे काम बहुत कम लेते हैं देते बहुत ज्यादा है तो गोपियां कह रही बात भले सच है लेकिन यहाँ गोपियां कह रही है जो ये कवि कवि माने विद्वान कवि भी रीडित बड़े बड़े विद्वान आपकी कथा का प्रचार करते हैं क्यों बोले श्री मदाततम आपने इतना उनको दे रखा है हर सुविधा हर सुख हर शांति मन की शांति बाहरी सुविधा जितना चाहिए वो नहीं चाहिए वो एक अलग बात है लेकिन जितना चाहिए आज भी मैं ये विश्वास के साथ कहता हूं ईमानदारी से अगर कोई ईश्वर का हो गया है बस वो कितना जब करता है कितना भजन करता है सेकेंडरी उनके साथ फर्स्ट प्रायोरिटी जिसकी लाइफ की है ईश्वर के साथ वो कितना देते हैं वो पाने वाला सोच भी नहीं सकता है ये सच्चाई है इतना देते है। वो कैसे उनके विरुद्ध हो सकता है वो तो कृपा की अनुभूति में डूब जाता है रसानुभूति में डूब जाता है ये ठाकुर की कृपा तो गोपियां कहती हैं ये जो बड़े बड़े संत आपकी कथा करते रहते हैं आपके विषय की महिमा सुनाते रहते हैं बोले इनको तो आपने अपना बना रखा है ये सच्चाई नहीं है कि आपकी कथा में इतनी शांति है क्यों आपकी कथा हमको शांति नहीं दे रही हमको तो व्यथा दे रही हमको तो कष्ट दे रही आपकी कथा में शांति होती तो हमको भी तो देती ये जो संत महात्मा कह रहे हैं ये पूर्ण सत्य नहीं है ये अर्ध सत्य हाँ। संसारी लोगों को शांति देती है लेकिन जो आपके प्रेमी है और प्रेम में जब आप दूर हो जाते हैं तो आपकी कोई चर्चा सुनाता है तो उनकी व्यथा बढ़ जाती है कथा से शांति नहीं बढ़ती व्यथा बढ़ती है। और सही बात है जिससे जिसका प्रेम होगा वो कथा कथा क्या जो कथा के विषय से मिलने के लिए हृदय में उत्कंठा पैदा न करते हमारे गुरु जी कहते थे जिनकी कथा आप सुन रहे हैं श्री राम की श्री कृष्ण की श्री राधा रानी की कथा सुनते सुनते उनसे मिलने की इच्छा होने लग जाए देखने की इच्छा होने लग जाए उनके साथ रहने की इच्छा होने लग जाए संसार तुच्छ प्रतीत होने लग जाए तो सोच लेना कथा अपना काम कर रही है यही कथा की सफलता है आ? कितने लोगों का घर इस कथा ने ही तो छुड़ाया है आ? बड़े बड़े इंजीनियर बड़े बड़े डॉक्टर बड़े बड़े वकील यहाँ भी दो तीन उम्मीदवार बैठे आ? रोका हुआ इनको आ? सुप्रीम कोर्ट के वकील बड़े बड़े उद्योगपति कहते महाराज आप जब बोलो हम घर छोड़ के आ जाएंगे आपके पास मैंने कहा आप तो आ जाओगे लेकिन मेरा घर में आना मुश्किल हो जाएगा फिर आ, अभी ठहरो समय आने दो आ? तो कहने का अर्थ क्या ये कथा गुरु जी कभी कभी विनोद में कहते थे भगवान की कथा को कभी कभी गाली देने का मन होता जो गोपियों का भाव है हाँ बोले क्यों बोले कितने लोगों का घर बिगाड़ दिया इसने पति ने सुना आगे आगे वर्णन है पति ने सुना तो पत्नी छूट गई पत्नी ने सुना तो पति छूट गया बेटे ने सुना तो पेरेंट्स छूट गए माता पिता ने सुना तो परिवार छोड़ दिया बहंगाहा भिक्षु चरियाम चरंती वृंदावन में आप जाके देखो ना आज भी आज भी हाँ इतना आधुनिकीकरण होने के बाद भी मैंने एक पहले दिन शायद चर्चा की थी हाँ, पुलिस का एस पी हाँ, रिजाइन देकर के वृंदावन में हा कृष्ण हा कृष्ण करता हुआ घूम रहा अभी मैंने देखा मेरे किसी ने बताया था ये क्या है ये भगवान की कथा का प्रभाव भगवान की महिमा का प्रभाव लाला बाबू उद्योगपति थे बंगाल के हा? भगवान के वियोग में सर्वस्व छोड़ करके आगे गए ठाकुर जी का भजन राधे कृष्ण राधे कृष्ण करते थे भिक्षा मांग के खाते थे लेकिन उसमें जो रस है ना एक ग्वरिया बाबा थे वृंदावन में दतिया स्टेट के राजगुरु थे और भगवान कृष्ण के प्रेम में सब छोड़ के वृंदावन आ गए बहुत बड़ी जीवनी है सारी नहीं सुनाऊंगा जब वो उनके राजा को पता लगा दतिया के राजा को तो मनाने के लिए आ गए बहुत उन्होंने विनय किया चरणों में गिर पड़े आप चले बहुत उन्होंने कहा अब हमसे नहीं जाया जाएगा नहीं माने बोले ठीक है सवेरे आना सवेरे आ गया राजा बड़ा खुश था गुरु चलने को तैयार जब वो सवेरे आया तो ग्वरिया बाबा अपने मुंह में काला लगा करके बैठे हुए थे अब वो समझ नहीं सका गुरुजी ये क्या लीला है बोले वृंदावन से जिसको जबरदस्ती बाहर निकाला जाता है उसका मुंह काला करके ही निकाला जाता है हुँ? छोड़ दिया समझ गया राजा समझ गया अब इनकी दशा लौटने की नहीं रही हा? आजीवन वो ग्वरिया बाबा वृंदावन में रहे बड़े भारी संगीत के जानकार थे और उनका शरीर अभी शायद 40 40-50 साल पहले पूरा हुआ अभी की घटना है 40-50 साल पहले शरीर पूरा हुआ इतने बड़े संगीत के जानकार थे बाँके बिहारी को अपना सखा मानते थे उनका नाम ग्वारिया बाबा इसलिए पड़ा था क्योंकि वो बांके बिहारी को ग्वारिया बोलते थे सख्य भाव था ग्वरिया बोलते थे महाराज उनका शरीर पूरा होने के दो दिन पहले उन्होंने बता दिया था और जानते क्या उनकी भाषा क्या अनुभूति थी उन्होंने अपने भक्तों को कह दिया था देखो जी हमारे ठाकुर जी ने हमारा ट्रांसफ़र कर दिया है ट्रांसफ़र परसों हो जाएगा गो ट्रांसफ़र मौत कहाँ जहाँ प्रेम कृष्ण प्रेम की अनुभूति दिव्य शरीर में जहाँ प्रवेश हो गया है पांच भौतिक शरीर तो जाता आता रहता है मौत का वह समाप्त मौत का नाम समाप्त बोले हमारा ट्रांसफर हो गया है परसों हो जाएगा ठाकुर के धाम में जाना है ट्रांसफर करके अब लोग तो स्वाभाविक है इतने अच्छे संत और बता दिया थोड़ा दुखी हुए बाबा ने कहा दुखी क्यों हो रहे हो ठाकुर जी को अभी ध्यान में देखना पड़ता था अब नित्य दर्शन होंगे उनके चरण सेवा बाकी बिहारी जाके करनी पड़ती थी अब हमेशा अच्छा साथ में रहूंगा ये तो खुशी मनाओ तुम लोग दुख क्यों मनाते हो लेकिन महात्मा कितना भी कहे भक्तों को तो दुख स्वाभाविक है बाबा ने देखा सबके आंखों में आंसू थे उस वियोग को भी उन्होंने आनंद में बदला जानते हो क्या किया बोले अच्छा ठीक है तुम लोगों को दुखी होना है ना तो कल मेरी शोक सभा मनाओ शोक सभा अब भक्तों को बड़ा आश्चर्य शोक सभा तो शरीर जाने के बाद होती जीती जी तो आप किसी की शोक सभा नहीं मनाते बोले कल मनाओ क्योंकि परसों ट्रांसफर होना है और मैं भी रहूंगा उस शोक सभा में अपना चाहते हुए भी भक्तों के चेहरे पे पर मुश्काना है कि बाबा ही क्या करें शोक सभा जीते जी कैसे मनाऊं जिद कर लिए मेरे सामने ही शोक सभा होगी मैं भी रहूँगा उसमें भक्त बोले महाराज ऐसा होता नहीं और हम कैसे कहीं जीते जी कि आप चले गए तो बाबा ने लॉजिक क्या दिया बोले मैं चला जाऊंगा उसके बाद शोक सभा करोगे तो मेरे को कैसे पता लगा कि मेरे विषय में किसने क्या बोला <laughs> मैं रहूंगा तो ना पता लगेगा किसने क्या कहा मैंने एक आप प्रेमी का जीवन देखे हैं जो व्यथा को भी आनंद में बदल दे जो मौत को भी प्रभु मिलन का रूप दे दे हा? क्या शब्द था शब्द वो अभी तक मेरे को याद है जब मैंने उनकी जीवनी पढ़ी बोले ठाकुर जी ने हमारो ट्रांसफर कर दियो हो परि स्थान परिवर्तन मौत मौत मौत होती नहीं भक्त के जीवन में तो कथा एक कथा कितने बड़े बड़े विद्वानों को मधुसूदन सरस्वती जब वृंदावन आये जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे ब्रह्मनिष्ठ जिनो वेदांत के सबसे कठिन ग्रंथ है अद्वैत सिद्धि अद्वैत सिद्धि के जो लेखक हैं जिन्होंने रचना की अद्वैत सिद्धि की वो मधुसूदन सरस्वती वेदांत के पराकाष्ठा के विद्वान काशी के प्रत्येक पंडित उनके चरणों में आके झुकता था मधुसूदन सरस्वती जब वृंदावन आए और ठाकुर ने पकड़ लिए वृंदावन का ठाकुर ध्यान रखना अगर पकड़ से बचना है तो मत जाना और पकड़ में आना तो जाना वो जाओगे वृंदावन तो जरूर पकड़ेगा आप चाहो कि ना चाहो उसका काम पकड़ना। और अगर किसी का मन मिल गया तब तो एक बार में ही पकड़ लेगा हाँ मधुसूदन सरस्वती का चित्त को पकड़ लिया मधुसूदन सरस्वती कहते मेरे को क्या हो गया वो कृष्ण कृष्ण गाने लग गए उन्होंने एक श्लोक बना दिया हृंदावन निवास काल के समय लब्ध दीक्षा अरे बड़े-बड़े अद्वैत सिद्धांत के साधक मेरे मेरे पास आते थे मेरे को आचारी मानते थे को मानते समाधान करते थे ये मेरे मन को क्या हो गया बोले मेरे को पता लग गया क्या हो गया क्या हो गया सठेन के नापि हठेन दासी कृता गोप बधु विटेन। मधुसूदन सरस्वती कहते हैं लगता है वही चोर मेरे पीछे लग गया है जो चोर गोपियों के चित्त की चोरी की थी ने ने मेरे मेरे चित्त चित्त की चोरी कर ली चुरा लिया है कथा ये कथा कृष्ण कथा, ये कृष्ण कथा ये कृष्ण कथा जीवन को आनंद में बदल देती है गोपियां कहती हैं हम जानती आपकी कथा लोगों का घर परिवार छोड़ा देती है व्यापार छोड़ा देती है सर्विस छोड़ा देती है कृष्ण प्रेम में रंग देती है लेकिन वास्तविक जीवन के आनंद को दे देती है लेकिन श्याम हमारे लिए आज वो कथा व्यथा हो गई है इसलिए आप कृपा करके हमको दर्शन दे दो और हमको कृपा करो अपनाओ ये जीवन अब आपके बिना रहने योग्य नहीं बचा है ऐसे गोपियाँ प्रार्थना करती हैं थोड़ा गोपी गीत और है अब उसकी चर्चा कल करेंगे आज का समय पूरा हो रहा है हारी भगवान की जय जय श्री राधे थोड़ा संकीर्तन करें और उसके बाद जाए हमारो राधा श्री राधा श्री राधा हम रोध राधा थले राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा परम थले राधा राधा राधा राधा परम धन राधा राधा राधा राधा जीवन थले राधा राधा राधा राधा जीवन धनराधा राधा राधा राधा हमारो ने राधा श्री राधा श्री राधा